श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ चतुथ्याय ऋषभदेवी का राज्यशाससन शीशुकुवाच अथ तमुत्पत्वा भी व्यज्यन भगवल साम्योपंवैराग्य हीश्वर् महाूति नेदुभव प्रकृत प्रजा ब्राह्मणाम देवता श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ना भी नंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे समता शांति वैराग्य और ऐश्वर्य आदि के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, और देवताओं की अभिलाषा होने लगी कि यही पृथ्वी का शासन करे वर्यसां बृहचलोकन चौजसा बल नाम उनके सुंदर और सुल शरीर विपुल तेज बल ऐश्वर्य यश, पराक्रम और सूर्यीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभी ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा दस्य स्पर्धम भगवान वर्षेनाव नव तदोधार्य भगवान ऋषभदेवेश्वर अजनाभम एक बार भगवान इंद्र ने ऋषावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की जब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग के प्रभाव से अपने वर्ष अजान अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। वर्षाया नाभिस्तु यहां सौ प्रजस्त अति प्रमोदर विलो गक्षरिया गद गिरा क्षेत्र गृहीत नरलोक सधरम भगवत पुराण पृष्ठ माया विलासित मति सी सानुराग अपलालयन पराम नृत्य महाराज नाभ ही अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्हीं के लीला विलास से मुक्त होकर तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे विदतानुरागमापौर प्रकृति जनपदों राजनात्म समयेतुरक्षायां अभिच्य ब्राह्मणे सूपनिधा सह प्रसन्ना प्रसन्नपुणेन तपसा समाधि सगेन नरनाराख्यम भगवत वासुदेव उपासीन कालेना मानम जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल नागरिक और राष्ट्र की जनता बहुत प्रेम करती है तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राजाभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया आप अपनी पत्नी मेरुदेवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए वहां अहिंसा वृत्ति से जिससे किसी को उद्वेग न हो ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हें के स्वरूप में लीन हो गए यश पांडवे श्लोका उदाहरती को नर्म राज अपत्य हरिय शुद्धे न कर्मणाम पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्रीहरि उनके पुत्र हो गए थे ब्रह्मण्योन्यतः कु निर्भे विप्राह मंगल पूजिताज्ञे समर्शयासुर महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है जिनके दक्षिणादि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए अथ भगवा स्वरसम कर्म क्षेत्रम अनुम्यम प्रदर्शित गुरुकुलवासो दबधवर गुरभरनुहवेदीना धर्माशिक्षमा जंत्यादत्ता उभयक्षण कर्म सांना तम आत्म भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाफ खंड को जन्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा स्त्रोत दोनों प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले सौ पुत्र उत्पन्न किए ऐसा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसिध्य भारत मिटी व्यपदिशं उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे तमनु कुशावर्त इलावर्तो ब्रह्मावर्तो मलय केतुभद्रसेन इंद्रे दर्भ की नव नवती प्रधान उनसे छोटे कुशावर्त इलावर्त ब्रह्मावर्त मलय केतु भद्रसेन इंद्र विदर्भ और कीकट ये नव राजकुमार शेष नब्बे भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे कविंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भोत्रोथ द्रुमीन इति करत धर्म दर्शना महाभागवताचरित भगवन्महिमोप्रहृत वासुदेव नारद संवाद मुपाजन मुपरिष्टाण उनसे छोटे कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भोत्र द्रुमिल चमस और करभाजन ये राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवद भक्त थे भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे एकादश स्कंध में कहेंगे यवीयांश एकाशी तेजाये ते याह पितराश कराम महाशालिना महा यज्ञशीलाह कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभो इनसे छोटे जयंती के इक्यासी पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो, हो गए थे भगवान ऋषभ संज्ञ आत्मतंत्र स्वयं नित्य अनवृत्ता अनर्थ परंपरा कवलानदाभव ईश्वर एवं विपरीतवत्कर्माण माण कालेनानुगतम् धर्मे नोपशय न तम उपशा तो मैत्र कारणको धर्म यश प्रजानंदमृतावरोधेन गृहेशोकमत भगवान्षभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी साथ ही सम शांत सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म अर्थ यश संतान भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए में लोगों को निमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं यद्यपि स्विदतम सकल धर्मम ब्राह्म गुह ब्राह्मण दर्शित जनताम यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप के गुण रहस्य को जानते थे तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम समानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे द्रव्यदेश वय थोपदेश उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उद्देश्युसारिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के सौसव यज्ञ किए भगवतर भगवतर्षे पीरक्षाण एतस्मिन् वर्षे न कचन पुरुषो वात विद्यम दिवात्मस्मा कथन कि भर्तर अनुशमनम विजंभितनेहातिशय मतरेण भगवान्षभदेव के, भगवान के शासनकाल में इस देश कोई भी भी पुरुष अपने अपने लिए किसी किसी से भी अपने प्रभु के के प्रति दिन-दिन बढ़ने वाले अनुराग के और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं नहीं करता था। यही नहीं, आकाश वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की और दृष्टिपात भी नहीं करता था सको भगवान ऋषभ हो ब्रह्मर्षि प्रवर्षभाजा प्रजा निथामीनाम आत्मजा वह हितात्मन प्रथय प्रणय रम प्रणय भरसुयंतानप्योपम तो शिक्षियोवाच एक बार भगवान ऋषदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुंचे वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंहत्र पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा ये श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारितायाँ पंचम चतुर्थो चतुर्थोध्याय